ओम शांति नमस्कार मैं हूं राजेंद्र रघुनाथ उत्तुरकर भारतीय विद्यापीठ पुणे से आपके साथ बात कर रहा हूं। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ पूना से विशेष डॉक्टर राम खर्चे सर आए हुए हैं और आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में अपनी विशेष सेवा दे चुके हैं और अभी रिटायर हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा का जो विशेष रूरल विंग है उससे आप जुड़े हुए हों और शाश्वत योगी खेती में विशेष आप रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं और लगभग अलग अलग, अलग विषय को लेकर अलग, अलग अलग प्लांटेशन को लेकर भी आप काम कर रहे हैं तो इस बार आपने अपने यहाँ विशेष एक छोटा सा प्रयोग किया है स्ट्रॉबेरी का तो आज हम लोग आपकी स्ट्रॉबेरी की कहानी सुनने वाले हैं डॉक्टर राम खर्चे सर से तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर राम खर्चे सर का बहुत बहुत स्वागत है ओम शान्ती। ओम शांति, शांति। कैसे हैं आप? हम अच्छे भाई जी बाबा साथ है अपने <laughs> और बाबा की बहुत छत्र है हाँ तो सब कुछ अच्छा ही है बहुत अच्छा है जी जी बहुत जी बहुत, जी। बहुत, बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगा कि अभी स्ट्रॉबेरी के बारे में जो बातें आप सुना रहे थे कि पुणे में इस तरह का जो है उद्घाटन आपने किया है तो ये कैसे संकल्प आया क्यों ये चीजें कर रहे हैं आप थोड़ा सा बताइए ओम शांति ये परम कृषक जो है अपने शिव बाबा ब्रह्मा <laughs> बाबा के तन में आए ब्रह्मा बाबा के तन में आए और हमें उन्होंने ज्ञान दिया तो वो बाबा की याद में ये हम हमारे सभी भाई बहनों को हम ये बात बताना चाह रहे कि स्ट्रॉबेरी ये एक ऐसा फल है कि जो सभी उसको लाइक करते हैं सभी को बहुत पसंद आता है <laughs> तो उससे आज तो अभी देखेंगे कि कुछ दिनों से कुछ सालों से स्ट्रॉबेरी के आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी के शेक्स है स्ट्रॉबेरी के जाम्स है स्ट्रॉबेरी के कई सारे पदार्थ मिलते हैं और स्ट्रॉबेरी एक अच्छे से चीज़ों का एडवरटाइजमेंट का भी एक जरिया।, जरिया बन गया है जैसे कि स्ट्रॉबेरी फ्रॉक्स स्ट्रॉबेरी के ड्रेसेस स्ट्रॉबेरी <laughs> के ये स्ट्रॉबेरी को तो ये स्ट्रॉबेरी 95 के पहले अगर आप देखेंगे तो अपने देश में कहीं भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनका भी जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें अगर आप देखेंगे जिसमें सभी पौधों का सभी अपने फसलों का पिछला और उस साल का सब उसमें इन्फॉर्मेशन होता है तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक से डेढ़ टन के ऊपर एकड़ में इसका उत्पादन हुआ हो पहले तो ये उत्पादन एक बात है कि जैसे कि कुमान हिल्स है महाबलेश्वर की हिल्स है ऐसे हिल स्टेशन पर हिल ही हील, हिली एरियाज में बहुत ऊंची जगह पर इसकी पर, उपज होती थी इसका उत्पादन होता था और वो भी बहुत ही थोड़े पैमाने पर होता था फल बहुत छोटे छोटे आते थे तो इस पर ऐसा एक समझ लीजिए कि बाबा ने एक बात करवाई कि जब भी इस पौधे को देखते थे तो हम देखते थे कि ये तो साधारण अक्टूबर से लेके इसका फूल फु, आना चालू होता है और उसका फल नवंबर में आ जाता है और चालू होता है और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड तक इसको फल आते रहते हैं जैसे महाबलेेश्वर में और यह कुमान हिल्स वगैरह जो हमने बताया आपको ये हिल एरियाज़ में ऐसी परिस्थिति थी हम तो ज़्यादा करके महाबलेश्वर के ही देखते थे क्योंकि जाना होता था कई बार वहाँ पुना में सर्विस के लिए थे बम्बे से लोग आते थे बाहर से भी आते थे दिल्ली से आते थे जाना होता था तो ये देखने के बाद हमें ऐसा कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता था एग्रीकल्चर के हिसाब से हम फिजोलॉजी ऑफ प्लांट्स के हिसाब से हम देखते थे कि ये पौधा ऐसा अक्टूबर में फूलता है और वो फल आने शुरू होते अप्रैल में बंद हो जाते हैं अप्रैल के बाद में उसको ऐसे तने आने चालू होते हैं हरियाली सरीके बढ़ने लगता है वेजिटेटिवली जैसे कि ऐसा आगे आगे बढ़ता है और उसके हर नोड पर हर ज्वाइंट पर जो उसका ये रहता है उस पर रूट्स आते हैं अच्छा, अच्छा तो अच्छा। उसको ऐसा बाद में हमारे काश्तकार लोग भाई लोग हमारे किसान भाई उसी के कटिंग करते और उसको दूसरे साल और सप्टेम्बर में लगा देते इसका सेप्टेम्बर का प्लांटिंग का सीजन है हम हम ये भी देखा कि सप्टेम्बर में ही क्यों तो उन्होंने ऐसा हमने देखा कि सप्टेम्बर में अगर लगाए तो डेढ़ महीना सेप्टेम्बर का एक महीना पूरा अक्टूबर का पंद्रह दिन या अक्टूबर पूरा ऐसे दो महीने उसको वो विजिटिटिव ग्रोथ के लिए या पौधा बढ़ने के लगते हैं और फिर नवंबर से उसको फ्लावरिंग फ्रूटिंग चालू हो जाता है अच्छा दो महीने के बाद तुरंत येस तुरंत तो हम हम हमने सोचा कि ऐसा जो इसका जो फिजियोलॉजिकल बर्ताव है जिसको हम इसके हैबिट बोलते हैं हैबिट प्लांट की हैबिट होती है एक हर एक प्लांट की हैबिट होती है तो ये ऐसा क्यों होता है तो उसका ये है कि ये पौधे को जब की टेम्परेचर जो है ये बहुत ही मायने रखता है जब दिन का टेम्परेचर जो है और समझ लीजिए कि बीस के करीबन पंद्रह बीस या बीस से आसपास रहता है और नाइट का टेंपरेचर जब पंद्रह से नीचे हो जाता है दस और पंद्रह के बीच में रहता है या उसके करीबन रहता है थोड़ा कम ज़्यादा इसमें होते रहता है ये टेंपरेचर जब होता है तब उसको फ्लावरिंग होता है हुँ, हुँ, और इसी टेंपरेचर में ये जो सीजन चलता है तब तक उसको फ्लावरिंग चालू हो रहता है और फ्रूटिंग चालू रहता है फ्लावर बढ़ आने के बाद ऐसा बन जाता है जमीन के पास ही उसका फ्लावर बन जाता है और फूल का जो उसका जो जिसको हम ओवरी बोलते हैं या थैलेमस बोलते हैं थैलेमस के ओरी इस पर रहते हैं तो ओरीज तो हाँ बहुत रहते हैं ये वैसे कहे तो ये फल ये फल नहीं है ये फलों का समुच्चय है अच्छा एक कंपोजिट फल है यानी बहुत फलों का एक फल है छोटा सा ऐसा स्ट्रॉबेरी अच्छा। क्योंकि उसमें थैलेमस बोले तो जिस पर वो फूल लगता है हाँ। जिस पर वो फूल बैठता है उसके आपको पंकुड़िया दिखती है वो ग्रो होता है और इसीलिए ये फल की एक खासियत ऐसी है कि इसके सीड जो है उसके आप उसके ऊपर से देखेंगे आप सब वो सीड है वो बीज है उसके कि जो देखते हैं लेकिन बहुत टेस्टी भी होते हैं बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में भी मजा आती है वो सीड अगर है तो और ज़्यादा मजा आता है तो ये जो है तो वो उसका टेम्परेचर का जो टेम्परेचर से उसका जो रिश्ता है वो ख्याल में आ गया अच्छा। तो हमने फिर सोचा कि हमारे लगता है इसको जैसे कि रात का टेम्परेचर जो है 10, 12, 15 तक और दिन का टेम्परेचर 20 के दरमियान ऐसा अगर हो गया जब भी क्लाइमेट चेंज होता है यानी क्लाइमेट में वेरिएशन आते हैं अपने खरीब रबी सीज़न जो है ना अपने और विंटर सीजन जो है रबी रवि को हम विंटर कहते हैं विंटर सीज़न करीब सीजन रेनी सीजन होता है और समर होता है तो समर में तो उसको फल की संभावना नहीं है फूलाने की नहीं है और बरसात के समय भी, भी नहीं क्योंकि टेम्परेचर इतना हम बोल रहे हैं इतना कम नहीं होता है और विंटर में होता है तो हमने ये देखा है कि ये तो क्लाइमेट जो है ये टेम्परेचर की बात जो है ये तो हम हमारे देश में सभी जगह देख रहे हैं कि दिल्ली में जाइए नागपुर में जाइए अहमदाबाद में जाइए कहीं भी जाइए ये टेम्परेचर तो मिलता ही है कि विंटर में नवंबर अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक ऐसा टेम्परेचर आपको सभी जगह मिलता है तो हमने फिर पुणे में पहले इसकी कोशिश की कि ये लगाया हमने इसके हमारे टेरेस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए अच्छा, हमने, अच्छा। हमने हमारे किचन गार्डन में एक्सपेरिमेंट्स किए और इसका बहुत डिटेल में स्टडी किया और हमने फिर लोगों को ये समझाया कि ये कर सकते हैं अपन भी कर सकते हैं तो नासिक में पुना प्रॉपर में अहमदाबाद आम, इस अदर हमारे अहमदनगर में हमारे सोलापुर में और बाहर के राज्यों में जैसे बेंगलोर है बेंगलोर में भी और उधर नागपुर में महाराष्ट्र में नागपुर तक हम गए, नागपुर में भी और उधर नॉर्थ में भी जैसे एमपी के जब हमारा ये हम कुछ आर्टिकल्स लिखते थे पेपर हुँ, में हुँ। तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट से कोई फार्मर्स हमारे पास आए अच्छा। आज भी रतलाम डिस्ट्रिक्ट में एम का जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कई सारा कम से कम हज़ार एकड़ तक आज भी स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है प्लेन्स पर है हिल नहीं है हिल स्टेशन नहीं है तो ये फिजियोलॉजी देख के ऐसा और ये सक्सेसफुल हो गया फिर उसके हमने ऐसा सोचा कि ये जो छोटे छोटे फल आते हैं तो बड़े फलों का जब थड़ी किया गया तो इसके इम्प्रूव वेराइटीज जो है ये कैलिफोर्निया में अमेरिका में कई जगह पर है लेकिन कैलिफोर्निया में बहुत अच्छी तरह से इसका प्रोडक्शन होता है और ये पौधे भी बनाते हैं बहुत बड़े बड़े फार्म्स कम से कम ऐसा समझ लीजिए 100 200 300 400 500 चार एकड़ के स्ट्रॉबेरी के फार्म सबको मिलेंगे वहाँ के वहाँ उनका प्रोसेसिंग प्लांट्स रहता है वहाँ के वहाँ उनका सभी यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का भी रहता है फ्रेश फ्रूट्स भी पैकिंग का और वहां। तो फिर हम वहाँ जाके इसका स्टडी करके आए ये हमारे गवर्नमेंट के बोर्ड जो है मार्केटिंग बोर्ड इसी हिसाब से तो ये करने के बाद हमने इस पर मराठी में इंग्लिश में और हिंदी में किताब लिखी अभी इसका हमने ऐसा सोचा कि बाबा के इधर आने के बाद ज्ञान में आने के बाद हमें ऐसा लगता था कि ये अपने माउंट अबू में यहाँ माउंट अबू में, में तो प्लेन्स पर यहाँ अबू रोड पर जहाँ हमारा शांतिवन कॉम्प्लेक्स है जहाँ हमारा तपोवन फार्म है इस पर ये हम करके देखेंगे तो हमने इस, इसके बारे में अपने वरिष्ठ भाइयों बहनों से बात की राजू भाई से बात की सलाद दीदी से बात की उन्होंने हाँ कर दिया और ऐसा हमने फिर पुणे से लास्ट ईयर कुछ 115 110 प्लांट्स लाए थे और लगाए थे उसका भी रिजल्ट्स लास्ट ईयर अनेक कुछ कम ज़्यादा ऐसा रिज़ल्ट मिला क्योंकि कुछ केयर में मैनेजमेंट में कुछ हमारा जो है मैनेजमेंट बोलते हमारी मैनेजमेंट में कुछ कमी हम पर्सनल उसमें कुछ ऐसा हुआ कि आ, उसको बरसात का थोड़ी सी ज़्यादा हो गए हम लगाए पहले पौध गमलों में फिर उसको ट्रांसप्लांट किए जमीन में तो उसकी वजह से भी वो प्लांट्स को सेटिंग में थोड़ा टाइम लगा लेकिन अच्छा है उसके भी फल आ, अपने वरिष्ठ भाई बहनों ने बाकी ने भी देखा फिर इस साल भी अभी एक प्लांट्स हम लेके आए पुणे से और ये ये ये जो है ये आ, कल्चर के प्लांट्स हैं और इसके अभी तपोन का तपोन के ही एक छोटा सा फार्म एक एकड़ का जिसको आ, ये नर्सरी एक बनाया है वहाँ तो वहाँ वो अभी लगाए है ये इक्कीस तारीख को इसका प्लांटिंग हो गया तो 21 तारीख का 21 सितंबर को तो साधारणतः इक्कीस अक्टूबर इक्कीस नवम्बर के पहले इसके फल चालू होंगे और हमने जैसा पहले बताया इसे आ, इसके चार महीने तक इसके फल मिलते रहेंगे एक प्लांट की ये प्लांट अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा एक फिट इसको स्टेम नहीं है यानी इसको जिसको हम जड़ बोलते हैं यानी जड़ नहीं इसको क्या बोलते ट्रंक, ट्रंक। या जिसको स्टेम नहीं उसको हाँ उसको सिर्फ रूट्स है और रूट्स के ऊपर आने के बाद छोटा सा उसको ये रहता और वो पत्ते रहते।, रहते हाँ तो ये एक्चुअली बॉटनिक के लिए इसको हर्ब बोलते हैं हर्बे प्लांट है ये श्रब भी नहीं है गुलाब फैमिली का ही है ये रोज फैमिली का प्लांट है अच्छा, लेकिन गुलाब को जैसे स्टिक आती है इसलिए ये बिल्कुल सॉफ्ट प्लांट है बिल्कुल ही नरम पौधा है ये और इसका जितना वेट नहीं पूरा बढ़ने के बाद भी जिस इतना वेट नहीं होगा उसके वेट के हिसाब से टोटल अगर आप गिनेंगे कि कितने फल आए तो जितना वेट है उससे भी ज़्यादा वेट के फ्रूट्स एक प्लांट देने की क्षमता रखता है <laughs> तो एक कम से कम ऐसा समझ लीजिए कि आधा किलो पौना किलो कभी कभी एक किलो तक तो एक प्लांट का फल जाते हैं सीजन में चार महीने में क्योंकि वो निकलते रहते चार दिन में आठ दिन में निकालने पड़ते ये फल जो आते ज़मीन के पास ही आते हैं hmm. क्योंकि वो प्लांट ही इतना सा है एक hmm. फिट से भी छोटा है और वो जमीन पर आते हैं तो ज़मीन में कीटक रहते हैं वो जैसे आदमी को मनुष्य को, <laughs> तो को प्यारे है फ्रूट्स तो वो कीटक दिखाते हैं तो इसके वजह से उसको पहले उधर यूरोप में अमेरिका में जब ये प्लांटिंग पहले ये तो यूरोपियन है एक्चुअली यूरोपियन औरिजिन का फ्रूट है तो उधर वो उसको स्ट्रॉ यानी अपना भूसा जैसे कि तुस् जो उसको बोलते हाँ। अपने राइस का राइस हस्क, राइस हस्क या गेहूं का हस्क वो उसको उसके नीचे रखते हैं जमीन के और फलों के नीचे ऐसा कवर करते हैं जिसको हम आजकल लोग मलचिंग मलचिंग बोल रहे हैं ना हम हाँ। प्लास्टिक हाँ। मलच ये बाद में आया प्लास्टिक मलच ये ये लगाते हैं हस्क ये स्ट्रॉ बोलते हैं उसको तो इसका इसीलिए लिए नाम बनाया बता स्ट्रॉबेरी इसका स्ट्रॉबेरी नाम है तो ये फ्रेगेरिया बोल के जनरा है इसका तो ये उस जनरा का ही है लेकिन ये किसान के लिए छोटे से जगह पर अगर ये किया अच्छी तरह से तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है जैसा बताया कि एक एकड़ में अभी आठ या दस टन तक भी यानी आठ हज़ार से दस हज़ार किलो तक भी एक, एक एकड़ में ये निकल सकते हैं उत्पादन तो फिर उसके लिए प्लांट्स लगते हैं एक, एक एकड़ के लिए बाईस समझो दो बाय टू बाय वन का हम ये करते हैं स्पेसिंग रेकमेंड करते हैं तो बाईस हजार पाँच सौ प्लांट बेचते हैं प्लांट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कई जगह पर दस रुपये है कई जगह पर पंद्रह रुपये है जो टिश्यू कल्चर है लेकिन अगर ये थोड़े से भी लिए प्लांट्स पहले समझो अभी हमने कई एक एक किसान ने हमारे सौ प्लांट्स लगाए इस साल तो नेक्स्ट ईयर वो फ्रूटिंग सीजन होने के बाद उसको अगर प्रोटेक्ट करे बराबर उसको अगर धूप से बचाए उसका थोड़ा सा शेड किया तो बच सकते हैं पानी वगैरह देते रहना है तो वो लतर तने बोलते उसको यानी कि उसको जो रनिंग रनर्स आते हैं वो रनर्स जो होते हैं उसके नोड पर रूट्स आते हैं, वो कटिंग करते हैं तो एक एक प्लांट के कम से कम दस प्लांट तो सौ प्लांट्स लगाए तो एक हज़ार एक हज़ार प्लांट दूसरे साल वो आप यूज़ कर सकते हैं प्लांटिंग के लिए सेप्टेम्बर में प्लान करना और दो महीने में उसको फ्रूटिंग चालू होगा और फिर अप्रैल में उसको छोड़ देना उसको बढ़ने देना नहीं। सिर्फ थोड़ी खाद आनी पानी वगैरह देते रहने का है आपको और हीट से सन से प्रोटेक्ट करना है आगे चल के दूसरे साल एक हज़ार से दस हज़ार पौधे यानी टेन टाइम्स आपको जाना है सो के एक हज़ार हो गए एक हज़ार के दस हज़ार हो गए आपको चाहिए उतने लगाओ बाकी आप बेच भी सकते हैं कम दाम में अपने किसान भाइयों को दे सकते हैं आपको लगाना तो आप लगे तीसरे साल तो इसके मैंने चौथे साल की बात जो है उसके और ज़्यादा यानी एक लाख तक पहुँचे बन बनते हैं hmm. लेकिन हम ऐसा समझते हैं और कहते हैं कि तीसरे या चौथे साल ओरिजिनल जो आ, रूट स्टॉक के प्लांट बनाए रहते हैं टिश्यू कल्चर के वो लगाना जरूरी होता है अच्छे रहते हैं क्योंकि उससे फल और ये क्वालिटी की भी आते हैं बड़े साइज़ के आते हैं फिल्ड भी अच्छा आता है hmm. तो ये स्ट्रॉबेरी का अभी बाबा के ये फार्म पर लगाया है और बाबा इसको ये बहुत ही यानी उसको उनका सभी भाई बहनों का हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का सभी का जितना ये मिला है उसको आशीर्वाद भी है और दुआई मिली है और वो सक्सेसफुल होना ही है और ये स्ट्रॉबेरी का यहाँ से अबू रोड से ये माउंट पर भी जाएगा बाद में फिर सभी राजस्थान में जहाँ जहाँ भी और बाकी के जितने भी वहाँ फार्मर भाई बहने आएंगे हमारे इक्कीस तारीख को जब लगाया तो आ, कम से कम 50 भाई बहने थे तो पहले ये हमने जब लाए प्लांट्स पुनः से 18 तारीख को हम लेके आए इसको प्लेन से लेके आए एक बॉक्स में पैक करके बराबर तो बाबा के कमरे में थोड़ा टाइम रखा था और 21 तारीख को फिर योग करके इस पर ये राजू भाई ने सल दीदी ने योग करके इसको फिर लगाए हैं सभी भाई बहनों ने एक बैठ के एक किया है और आ, आ, अभी आ, वहाँ तो नर्सरी का प्लाट है छोटा एक, एक, एक एकड़ बिगे का और वहाँ जो भाई बहन ने अपने उस सेवा में है वो भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल करते हैं उसका ख्याल रखते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल अभी ये हुआ ही पड़ा है ऐसा समझ लीजिए <laughs> और ये ये अपने को स्ट्रॉबेरी यहाँ अपने को ये ये बहुत सक्सेसफुल होगा और आगे चल के लोगों को भी ये एक एग्जॉटिक फ्रूट है बिल्कुल और तो ये हम करते रहेंगे आगे भी समझते है और वो बढ़ते जिनको जिनको ये हो सकता है इन्होंने जरूर करना चाहिए <laughs> और पानी का जो है पानी भी इसको जैसे बोलते हैं बहुत बहुत ऐसा नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं।, नहीं लेकिन कंटिन्यूस पानी इसको चाहिए।, चाहिए पानी चाहिए इसको बिना पानी का एक फल आजकल ये है वाटर प्लांट वाटर प्रूफ हाँ वाटर प्रूफ नहीं है वाटर रजिस्टेंट नहीं है पानी इसको लगता है तो हम ड्रिप ही प्रोवाइड करते यहाँ भी अपने यहाँ भी तब तो फार्म में ड्रिप किया है तो ड्रिप से क्या होता है कि कंटिन्यूसली पानी मिलते रहता है सवेरे शाम अभी देंगे एक दस पंद्रह दिन वो सेट होने के बाद प्लांट बढ़ने ला बढ़ना चालू होंगे दो तीन दिन के बाद चार दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद एक बार ही पानी देंगे फिर रोज और फिर तीसरे दिन भी दिया तो चलता है प्रोटीन वगैरह होता है तब तीसरे दिन पानी दिया तो चलता है लेकिन वो ड्रिप से क्या होता है कि पानी यूनिफॉर्म जाता है रूट जोन में और पौधे अच्छी तरह से पानी खींचते हैं और उ, उसका जो ये ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से अच्छा। होता है तो इस ये जो किया बाबा ने जो काम बोलेंगे कि कराया तो ये जो बाबा का बहुत बहुत यानी कोटी कोटि शुक्रिया वरिष्ठ <laughs> भाई बहनों भाई की कोटी कोटि शुक्रिया बहुत बहुत, -बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।, शुक्रिया और सभी को बहुत धन्यवाद देते हुए और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आपने संदेश बोलिए इसको छोटा सा रिकॉर्ड किया और भाई बहनों को हमारे सभी जो सुनेंगे किसान उनको इससे लाग बहुत लाभ जरूर होगा ऐसा ये शुभकामनाएं हम देते हुए हम हमारे वाणी को विराम देते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति चलिए डॉक्टर राम करचे सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया स्ट्रॉबेरी की पूरी कहानी आपने बताया और आपने जो सीखा हुआ था अनुभव लिया हुआ था वो अनुभव आपने शेयर किया और इसको प्रैक्टिकल जो है तपोवन में आपने इम्प्लीमेंट भी किया है और आने वाले समय में हम उसका रिजल्ट्स भी देखेंगे स्ट्रॉबेरी खाएँगे भी खिलाएंगे भी और किसानों को जो अभी सुन रहे थे आप मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास पानी की कोई कमी नहीं है कुआँ है या बोरवेल है और आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं तो 100 प्लांट लेकर आप अपना स्ट्रॉबेरी का खेती शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जो है हर साल ये 10 परसेंट में मल्टीपल होता है तो निश्चित तौर पे चार साल में आप जो है एक अच्छे स्ट्रॉबेरी के विक्रेता भी बन सकते हैं और एक अच्छा जो है आप दूसरों को भी दे सकते हैं पौधे ये बहुत अच्छी बात इसमें देखने को मिल रहा है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर एक बार फिर से डॉक्टर राम करचे सर का बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं उनके इस शुभ संकल्प के लिए और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप सुनाए हैं रेडुमाध वन 107.8 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो भगवा दर्द भरे मेरे नाले आस निराश के दो रंगों से दुनिया तू ने सजाई नैया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया हर जाए ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर पर खा फूल बने अंगारे नागन बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे सब टूट चुके हैं तारे ले जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले चाँद को ढूंढे पागल सूरज शाम को ढूंढे सवेरा मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सचा जो मेरा भगवान भला हो तेरा ओ किस्मत फोटी आस न ठूटी चाले ओ, दुनिया के रखवाले लें महल उदास गलियां सोने चुप चुप है दीवार दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बे हम जीवन कैसे गुजारे ओ जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले ओ दुनिया के रखवाले रखवाले रखवाल रख